सो सुख कर धनमु धर्म मु जर जहन राम पद पंकज भाऊ जोगु जो कुू ज्ञान ल्नु जहर नहीं राम तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही तुम जानो जियल जो जियो के ही राउर आय सु के विदिता कृपाले जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हें से सुखी हैं जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है आप आश्रम ही धारी भयभूषण शि तिल मुनिरा हरि प्रणाम तब राम सिधाई धाय ऋषि जनक पहिया राम बचन गुरु निपे सुना तिल शने शोभा सुहाई महाराज ये की तो अतः आप आश्रम को पधारिए इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर कर जनक जी के पास आए गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा हे hey महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो ज्ञान निधान सुजान सुचे नरपाल तुम्हें बिनु नर पायन को समर यही का हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है सुनि मुन बचन जन कयाणु राये लक्षी गति ज्ञानू विराग बीराये चीचिले हैं गुणत मन माहे आये हाय रामशिराय कहऊ बन जापु प्रिय प्रेम हम अब बनते बनसी पठए प्रमुदित फेरब दिविक बड़ा वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहां आए यह अच्छा नहीं किया राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया प्रियोग में प्राण त्याग दिए परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए दशरथ जी की तरह मरे नहीं तापस मुनि ताप मुहि दे भय प्रेम बस निकल विषे समु समुझे धरे धीरज जुरा जा चले भरत पहिं सहित समाजा भरत आया ये भैली है अवसर सर स सुन दे रघु सुभा तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेम वह ही व्याकुल हो गए समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए तिरहुतराज जनक जी कहने लगे हे तात भरत तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है राम सत्य व्रत धर्म सब सने संकट सहत सकोच बस करस कह आये हूँ श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए